जब वो मगध राज्य की राजधानी से गुजर रहे थे तो वहां के राजा बिम्बसार ने उन्हें अपना राज्य देना चाहा किंतु सिद्धार्थ ने इसे अस्वीकार कर दिया अब सुनिए आगे की कहानी इस भाग का शीर्षक है काम निंदा मगध राज के मुख से अपने लक्ष्य के प्रतिकूल बातें सुनकर भी सिद्धार्थ ने शांतिपूर्वक निर्विकार भाव से उत्तर देते हुए कहा हे हरयंकवंशी राजा आपने अपने मित्र के पक्ष में जो कुछ भी कहा है वह आश्चर्यजनक नहीं है पूर्वजों की मैत्री को सज्जन अपनी प्रीति परंपरा से और भी बढ़ाते हैं सच मुच जो धानहीन मित्र की भी साहयता करता है वही सच्चा मित्र कहलाता है इसलिए हे राजन मित्रता और सज्जन्ता के कारण मैं आपको उत्तर तो नहीं दे सकता परन्तु अनुनाय अवश्य करना चाहता हूं मैं तो जरा और मृत्यू के भै से ही मुक्ष की इच्छा से धर्म की शरा में आया हूँ इसलिए मैंने काम को त्यागा है और उसी के साथ अपने बंधों को भी छोड़ा है मैं सांपों से वज्रपात से या प्रचंड अगनी से भी उतना नहीं डरता है चेतना मैं विषयों से डरता हूं काम अनत्य है वह ज्ञान रूपी धन का चोर है वह मोहपाश में बांधता है जैसे पवन प्रेरित अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती वैसे ही विषय तृषित व्यक्ति कभी विषय भोगों से तृप्त नहीं होता जैसे अनंत नदियों के गिरने से भी समुद्र की तृप्ति नहीं होती वैसे ही काम के भोग से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं मिलती देखिए देवों द्वारा स्वर्ण की वर्षा किए जाने पर सभी द्वीपों को जीतने के बाद और इंद्र का आधा आसन प्राप्त करने के बाद भी मानधाता को त्रिपती नहीं मिली विशेयों का चिंतन भी अमंगल है इसी लिए सज्जन काम का त्याग करते हैं यह जान कर भी इस काम के विश को कौन ग्रहन करेगा आप जानते हैं कि संगीत की आसकती से हिरन मरते रूप की आसकती से पतंगे जल जाते हैं माज के लोब से मचलियां प्रान दीती हैं आ सकती का परणा में विपत्ते हैं इसलिए मैं मानता हूं कि इससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है मैं जानता हूं ना राजा सदा श्ता रहता है और नाम दास ही सदा संतप्त रहता है मेरे लिए राजा और दास दोनों ही बराबर हैं संपूर्ण पृथ्वी को जीत कर भी सम्राट अपने निवास के लिए एक ही पुर चुनता है राजा भी एक जोड़ा वस्त्र पहनता है और एक ही शय्या पर सोता है शेश सब कुछ तुमात्र दिखावा है मद है संतोश हो जाने पर मनुष्य को यह सारा संसार निरर्थक लगने लगता है इसलिए मैं जान पूज कर कल्यान के मार्ग पर प्रवृत्त हुआ हूँ आप मित्र होने के नाते कामना कीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं मैं तो क्रोध से वन में आया हूं ना पराजित होकर या किसी फल विशेष की इच्छा से आया हूं इसीलिए मैं आपकी बात नहीं मान पा रहा मैं तो संसार रूपी बाण से घायल होकर शांति पाने की इच्छा से निकला हूं मुझे तो स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए इस पृथ्वी के राज्य की तुम बात ही क्या हे राजा आपने कहा था कि त्रिवर्ग का संपूर्ण रूप से सेवन करना ही परम धर्म है आपकी यह बात मुझे अनर्थकारी लगती है क्योंकि त्रवर्ग नाशवान है और संतोषप्रद भी नहीं है मैं तो परम पद उसे मानता हूं जिसमें न जरा है न भए है न रोग है न जन्म है न मृत्यु है न व्याधि है और जिसके पाने के बाद कुछ भी करणीय नहीं रहता यमराज सभी को किसी भी अवस्था में बलात खींच लेता है इसीलिए कल्याण के लिए वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है हे hey राजन अब मुझे ठगा नहीं जा सकता है मैं वह सुख भी नहीं चाहता जो दूसरों को दुख देकर प्राप्त किया जाता है मैं यहां आया था और अब मोक्षवादी अराड मुनि से मिलने जा रहा हूं आपका कल्याण हो आप मुझे कठोर सत्य कहने के लिए क्षमा करेंगे हे राजन आप इंद्र के समान रक्षा करें सूर्य के समान रक्षा करें aap आप अपने गुणों से कल्ळान Dan की रक्षा करें प्रत्वी की रक्षा करें आयू की रक्षा करें सत्पत्रों की रक्षा करें धर्म की रक्षा करें और अपनी रक्षा करें कुमार भिक्षु के ये आशीर्वाद वचन सुनकर मगध राज ने बड़े अनुनय के साथ हाथ जोड़े और कहा आप अपना आप, अभीष्ट प्राप्त करें कृतार्थ हूं और समय आने पर मेरे ऊपर भी अनुग्रह करें अच्छा ऐसा ही हो यह कहकर सिद्धार्थ वहां से वैश्वंत आश्रम की ओर चल दिए मगध राज भी सिद्धार्थ के परिव्राजक रूप से विस्मित होकर अनुचरों के साथ राजगृह की ओर लौट आए संक्षिप्त बुद्ध चरित्र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 ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा